सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आपसे कई आ रही हल्दी जल्दी और होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए दोबारा हम बात करने वाले है विशेष प्रेम मकर जी से जी हाँ हम लोग पिछली बार भी बातें की थी प्रेम मक्कर जी जो है विशेष बैंकर है, अभी भी जो है एसोसिएटेड है और बहुत सारे मीटिंग्स करते हैं ताकि बैंकिंग सेक्टर में सुचारू रूप से काम हो बैंकिंग वर्कर्स को भी सुविधाएं अच्छी मिलें और साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं जिनके साथ हम लोग कस्टमर हमारे बैंकर्स बैंक में जो अकाउंट खोलते हैं उनको भी सुविधाजनक चीजें मिले उनको सर्विसेस अच्छे मिले इस पर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अलग अलग मीटिंग्स अलग अलग जगह पर होती हैं तो मीटिंग्स में बहुत सारी बातें आती हैं उसके बाद फिर एक जब कंक्लूजन की बात आती है तो वहाँ पर सभी को जो है आंसर्स देना ज़रूरी होता है तो इसमें देखा गया है कि जब भी हम लोग आजकल ऑफिसर्स की बात करें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात करें तो एक दूसरे की कंप्लेंट बहुत करते तो यहाँ पर कंप्लेन कंपेरिजन कॉम्पिटिशन इस तरह के ये चीज बहुत आती है जो हमारे लाइफ को एनहांस करने के बदले कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं और हमारे जीवन में जो सुख शांति है उसको भंग करते हैं तो में इस पर कैसे सोलशन हो सकता है और मुझे सुन के ट्रिपल सी पे भी याद आ रही है मीडिया में अगर आपको प्रॉपुलर होना हो तो तीन चीजों पर आप बात कीजिए वो है क्राइम पे बात कीजिए क्रिकेट पे बात कीजिए <laughs> या फिर आप सिनेमा पे बात तो ये तीन चीजें जब आप बात करते हैं आप बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं लेकिन हम इस पे नहीं हम ऐसे तीन चीज पे बात करेंगे जिससे हमारी कंपनी हमारी काम जो है वो ऑफिस में वर्क करने में खुशी मिले तो आप सभी की तरफ से प्रेम मुखर्जी का बहुत-बहुत स्वागत so है थैंक यू भाई साहब थैंक यू सो मच बोल दीजिए भाई साहब वेरी नाइस थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर जी जी मैं चाहूंगा कि आज आप नए नए साल साल की शुरुआती फर्स्ट वीक में हमारी मुलाकात हुई है तो आपको के बहुत बहुत थैंक यू आप सबको भी और सभी श्रोताओं को भी नए साल की बहुत बहुत बधाई थोड़ा सा हाँ जी आप जानते हैं मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में डायरेक्टर था पहले लेकिन अभी पोस्ट रिटायरमेंट जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर और पूरी इंडस्ट्री की जो ऑफिसर्स एसोसिएशन हैं दो ऑर्गेनाइजेशन हैं एक तो ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन दूसरी इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस उनका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं और कुछ विदेश में भी जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वर्कर्स के राइट पर काम करती हैं तो उन्हीं का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दो तो ऑर्गेनाइजेशन ए आई बी और इनबॉक का और वहाँ वाइस प्रेजिडेंट और यूनिक ग्लोबल एक जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी दो करोड़ से ज़्यादा की मेंबरशिप है तो उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम लोग इस तरह की सेवाएं करते हैं आफिसर्स की खास तौर पे मैं जो इन्वाल्व हूँ ऑफिसर्स जो हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के उनके साथ उनके राइट्स के बारे में बातचीत हम करते हैं अलग-अलग चाहे गवर्नमेंट हो हो हो इंडियन बैंक बैंक के उनके साथ उट करते हैं काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल आई हैव बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अभी भी आप जो है वर्कआउट करते हैं और पे बहुत सारे इश्यूज या है में बहुत जी जी बड़ा इम्पोर्टेंट आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का यही रहता है जी जी। स्ट्रेस सभी इंडस्ट्रीज के अंदर और बैंकिंग भी स्ट्रेस से बचा नहीं होगा लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग खुद ही मैनेज कर सकते हैं जैसे ये कुछ हमारे हमारे आम तौर पे नेचर का पार्ट बन गया है कम्प्लेंग नेचर कर जाना ने दे दे दे दे दे। हर वक्त एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर लेना कंपटीशन भी गलत तरीके से कंपटीशन करना कुछ कंपटीशन की अच्छी चीज़ें भी होती हैं किसी अच्छी चीज़ आ, के लिए कम्पीट आ, करना लेकिन नेगेटिव नेगेटिव फॉर्म के अंदर ये सब थ्री सीज़ ये बताया गया है हिस्टोरिकली काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में बातचीत होती है कि हमने कंपेरिज़न छोड़ देना है कंप्लिनिंग नेचर छोड़ देना है इस तरह से नेगेटिव कंपटीशन में नहीं आना बोले तो बहुत जाता है लेकिन करना क्या है वो एक बहुत बड़ी बात है इसलिए मैं आम तौर पे अपनी मीटिंग्स के इसके बारे में चर्चा करता हूँ क्योंकि हमारा जो मन है वो खाली तो बैठ नहीं सकता उन नेगेटिव <laughs> इस वक्त माहौल है कलयुग का तो नेगेटिव चीज़ें ही बेसिकली ज़्यादा दिमाग में आती हैं तो जब तक मन को हम लोग इनके पॉजिटिव सब्सटिट्यूट्स नहीं देते हैं तब तक ये नेचर बनी रहती है वैसे तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स आती हैं तीन चीज की जब हम बात करते हैं कम्प्लेंट करने के तो बड़ी साधारण मैं ऐसे सभी लोगों को बोलता हूँ बड़े साधारण व्यक्तित्व में जी रहे हैं कहीं ना कहीं सबको अपने आपको ऊपर उठाने की ज़रूरत है कंप्लेन करते वक्त आमतौर पे हम दूसरे की तरफ देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है उस किस माहौल में काम कर रहा है हमें मालूम नहीं है, है न हम लोग मेरे सामने अगर छः लिखा है उसको नौ दिख रहा है या उसके सामने छः लिखा है मुझे नौ दिख रहा है एक तो दूसरे को अंडरस्टैंड करना ऐसे ही हम लोग जब कंपेयर करने की बात करते हैं भगवान ने हर किसी को डिफरेंट बनाया कैसे किसी की शक्ल के साथ कंपेरिजन करेंगे किसी के चॉइस भी कुछ नहीं किसी को क्या रिसोर्स बने हैं सब अपने अपने भाग्य से चीज़ें ले आए अपनी मेहनत के हिसाब से लाए हैं मैं उस परपोर्शन में मेहनत ना करूँ लेकिन सोचू कि मुझे वही मिले तो कंपैरिजन ये भी अपने आप में बड़ा बहुत बड़ा इरिटेंट है ऐसे ही आज की डेट में इस तरह का कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है नथिंग बैड अबाउट इट कुछ उसको अगर पॉजिटिव वे में लिखा जाए कोई अच्छाई है किसी के अंदर मैं दस अच्छाइयां मैं भी कम्पीट करके कोशिश करूं अपनी अच्छाइयों को लेकिन फिर उसके साथ कंपेरिजन ना करता रहूँ अपना देखूँ कि यस मेरी नौ में से दस अच्छाइयाँ बड़ी हैं चार से मेरा ग्राफ छः पर आया नहीं आया तो इसके लिए मैं आमतौर पर दूसरे तीस थ्री सीज़ के बारे में आमतौर पे लोगों से बात करता हूँ हमारे जो साथी रहते हैं मीटिंग्स के अंदर हालांकि हम तो बात बैंकिंग के करते हैं बैंकिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको कई बार हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ये लेकिन हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं इन पर एडलीस्ट हम लोग टाइम टू टाइम अपने आप को चेक कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं पहली मैं सी को जो ले चलता हूँ वो ले चलता हूँ कंपैशन रहम की भावना बड़े सारे लोग हैं अपने हिसाब से काम कर रहे हैं अगर उनको समझ नहीं आ रही तो मुझे ऊपर उनके ऊपर रहम ही आना चाहिए ना तो राधा दिन गुस्सा आना इरिटेशन आना तो उनकी कंप्लेंट करते रहना वो ऐसा है वैसा सिर्फ एक रहम की भावना हो कि ये बेचारा बेचारा नहीं कर पा रहा है सभी मेरे जैसे तो नहीं है हर आदमी डिफरेंट है अलग अलग कैपेसिटी के लोग हैं अपनी कितनी किसी मेरा जो ताकत है वो सिर्फ अपने ऊपर देख सकता हूँ कि यस मुझे अंदर अपनी ताकत बढ़ा के अपने आप को ऐसी चीज़ें ना करूँ बस इसलिए एक कंपेशन की भावना अल्टीमेटली वो आएगी तभी जब आप दूसरों की कोई ना कोई अच्छाई को देखेंगे हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई तो है भगवान का मैसेज है इतनी अच्छाई तो सब अंदर है सब भगवान की क्रिएशन है एक तो अच्छाई सब अंदर है ही सब भगवान की क्रिएशन है इस दुनिया में है तो एक कंपेशन की भावना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कि अगर हम एक सी तो कंपेशन के बीच में लेके कर चलें दूसरा सी है कोऑपरेशन के बारे में एक हर तरह की स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सभी जगह स्पिरिचुअलिटी में बात की जाती है कि हम लोग कॉपरेशन एक्सटेंड करें एक दूसरे को सहयोग दें अगर कोई पीछे चल रहा है तो बजाय उससे कम्पेरिजन करके उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लाने की कोशिश करें उनको आगे ले बढ़ाएं, तभी मैं कुछ डिफरेंट हो ना ये तो बहुत साधारण की बात है इस कंपेयर करता रहा हूँ अपने आप को आगे समझू या पीछे समझ के हीन भावना आएगी आके आगे समझूंगा उनसे तो मुझे अहंकार आएगा तो इसका एक अच्छा तरीका यही है कि हाथ पकड़ के किसी को साथ लेके चल तो पहला सी मैंने फोकस करता हूँ कंपैशन रहम की भावना से दूसरा सी लेके चलता हूँ कोपरेशन एक्सटेंड करना उनको सहयोग देके अपने साथ चलाना मुझे भी अगर सहयोग की जरूरत है तो सहयोग मांगू ताकि मैं उनके सहयोग से आगे बढ़ूँ रादर देन अपने आप को परेशान करे जाऊँ कि वो मेरे से आगे हैं उनसे सहयोग मांग सकते हैं ये हमारा हक है आपस में हम सभी एक स्वयं परमात्मा की संतान है तो सहयोग लेके आगे बढ़ें तीसरा है हमारा केयर और कंसर्न लोगों के बारे में सबका ध्यान रखें केयर करना किसी की पालना करना हम लोग आम तौर पे सोच जो बनी रहती है लोगों से लें लेकिन भगवान कहते हैं सोच लेने की नहीं होनी चाहिए सोच होनी चाहिए देने के लिए हम समाज से ले के आ रहे हैं किसी से ले के आ रहे हैं वो मेरा अटेंशन नहीं होना मेरा अटेंशन कि हमने समाज को क्या देना है जो हमारे साथी हैं आस के लोग हैं उनको मैं क्या दे रहा हूं? उनकी मैं कितनी केयर कर पा रहा हूँ अभी रिसेंट मीटिंग्स में हम लोग आम तौर पर लोगों से पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आज की डेट में लोग बड़े अकेले अकेले से हो गए हैं तो हम पूछते हैं कि रात को अगर आपको दो बजे समस्या आ जाए क्या आपके पास ऐसा कोई मित्र है जिसको आप फ़ोन कर सको मुझे समस्या आ गई क्योंकि लोग आजकल बड़े पहले तो फैमिलीज़ न्यूकुलर हो गई हैं दोस्त यार भी छूटते जा रहे हैं लोगों से हम लोग कंटेक्ट बना के नहीं रखते हैं कुछ लोग बोलते हैं ये हमारे पास हैं दोस्त कुछ बोलते हैं नहीं है लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं पाँच परसेंट ऐसे होंगे दस परसेंट ऐसे खड़े होंगे सपोज़ पाँच सौ में हाथ खड़े कर आते हैं तो पच्चीस लोग हाथ खड़े करते हैं मेरे पास ऐसा कोई दोस्त है दूसरा क्वेश्चन जो भाई केयर से कंसर्न है दूसरा क्वेश्चन ये है हम उनसे पूछते हैं अच्छा ऐसा बताओ अगर लोग आपको ऐसे फ़ोन करें क्या आप तैयार रहते हो ऐसे मौके पर उनकी मदद करने के लिए इम्पॉर्टेंट तो ये भी है अगर आप तैयार रहते हो पहले तो सिर्फ यही देख लो कि क्या मैं तैयार रहता हूँ मेरे से कोई फ़ोन पे बात करे रात का टाइम हो मैं क्या पसंद करूंगा जाके उसकी मदद करूंगा क्या मैं तैयार हूँ अगर मैं तैयार हूँ तो लोगों की कमी फिर रहेगी नहीं ये तो एक एनवायरमेंट बनाने की बात है ये चीज़ थोड़ी धीरे धीरे अभी हम देख रहे हैं बहुत कम हो गई है पिछले समय अगर हम देखें आप भाई जब जानते हैं बीस साल पहले पचास साल पहले कितने लोग आपस में एक दूसरे के बारे में कंसर्न थे केयर करते रहते थे हमने उन्हीं को नेगेटिव चीज़ों के अंदर लेके चले गए कंपटीशन की भावना इतनी कर ली अपने आप को खुद हीन भावना से भी आ जाते हैं तो इसके ऊपर मैंने थ्री सीज जो आपने डिस्कस की उसका मैंने यही लोगों को सजेस्ट करता हूँ हैव ए फीलिंग ऑफ कंपेशन रैम की भावना लोगों का केयर और कंसर्न रखें और उनको सहयोग दें कॉपरेशन एक्सटेंड करें मैं ये चीज़ें बताता हूँ बाकी ये भी कैसे करें कंपेशन की भावना भी कैसे आए ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को जब ऊपर उठा लेंगे तभी आपको दूसरों के ऊपर रहम आएगा अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा उसके लिए हमें आज के डेट में जैसे मेडिटेशन के अंदर एफर्मेशनस करते हैं मैनिफेस्टेशन्स करते हैं आजकल पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं मैनीफेस्टेशन अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है अपनी मन की स्थिति को ऊपर उठा के रखना पड़ता है ताकि हम लोग इस लेवल पे हैं कि लोगों की मदद कर सके दिल्कु। दिल्कु। दिल्कु। कर बहुत ही सुंदर है। किया है। बहुत सुंदर भावनाएं आपने आपने से एक बहुत ही कॉम्बिनेशन बताया। कोऑपरेशन, अच्छी बात निश्चित तौर पे हमें जो है इन चीज़ों को अपने लाइफ में अगर हम अपनाते हैं तो हम पहले अपने आप को जो है थोड़ा सा ऊपर उठा ले तो हम दूसरों को इप दया कर सकते हैं ये बात ही अच्छी बात आपने बताया एग्जांपल देखें तो हमारे अंदर जो है दूसरों को हेल्प करने की भावना भी होना चाहिए और केयर करने की भी भावना होनी चाहिए और कंपैशन इन्हें कोरोना से होने की बात यहाँ पर है तो जब हम लोग इन चीज़ों चीज़ों से भरपूर हो जाएँगे तो हम एक दूसरे के लिए हो हो सकते हैं, हो सकते हैं हैं एक दूसरे के के लिए लिए हम लोग मदद करने प्रेम जाते-जाते कि छोटा सा मैसेज मेरा आमतौर पर सभी जगह एक ही रहता है कि हमें इस संसार में आए हुए हैं समाज के अंदर रह रहे हैं जी, जी, हम समाज के लिए करें क्या कुछ तो करना चाहिए एक साधारण सी जिंदगी पैदा हुए नौकरी करी बिजनेस किया पैसा कमाया छोड़ के चले गए दूसरा जन्म लिया बहुत साधारण बात है कहीं ना कहीं हमें समाज के लिए इस ह्यूमैनिटी के लिए अगर हमारे जैसे सपोज अभी हमारे श्रोता सुन भी रहे हैं ये बहुत खास है आज की डेट में आज की तारीख में लोग टाइम अपने लिए नहीं निकालते हैं आपके अच्छे अच्छे प्रोग्रामों को सुन रहे हैं कितनी बड़ी बात है तो मेरा सभी आपके श्रोताओं के लिए कि आप डिफरेंट हैं पहले से ही थोड़ा सा एक और डिफरेंस लाना है भगवान की सबसे उम्मीद यही है कि हम दूसरों को रास्ता बताएं जैसे लाइट हाउस जितने भी शिप सारे होते हैं उनका रास्ता बताता है ऐसे कुछ ना कुछ रास्ता जरूर लोगों को बताते रहें जो आपके पास जो भी विद्या है हर आदि के पास कुछ ना कुछ विद्या जरूर होती है आपके पास जो खासियत है उसको आप शेयर करते रहें समाज के अंदर अगर अच्छा ज्ञान है ज्ञान को बांटें किसी भी तरीके के आपके पास नॉलेज है कि ज्ञान भी बड़े तरीके का ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं शेयर करते रहें अगर घर में बैठे हैं कुछ भी नहीं कर सकते शुभ भावना तो सबको दे सकते हैं कितना आसान सा काम है आप सबके लिए हमेशा परमात्मा से इतनी अच्छी खूबसूरत वाइब्रेशन लेके सिर्फ लोगों को बाँटते रहें अपने रिश्तेदारों को बाँटें पहचान को बाँटें अपने पूरे समाज को बाँटें ये तो काम बहुत आसान है इससे आसान तो काम कोई भी नहीं है तो हर आदमी जो पैसा ही सिर्फ सब कुछ नहीं है कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने कुछ करना है समाज के लिए तो पैसे से करना पड़ेगा हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा इस्कूल बनाना पड़ेगा वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे काम हैं लेकिन फिर भी उससे बड़ा महान काम है कि लोगों को और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना उनको शक्तियाँ देना उनको मोटिवेट करना उनकी हिम्मत बढ़ाना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं एक बार उनके अंदर हिम्मत डाल दी जाए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए तो ये आज की डेट में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मदद होगी कि हम लोगों को हिम्मत बढ़ा के कहीं ना कहीं उनको चलने योग्य आगे भागने योग्य बनाएँ यही मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मैसेज तो क्या है कि लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कुछ ना कुछ करिए ताकि हम लोग किसी के जीवन में एक के दस के पचास के जीवन में परिवर्तन कर सकें उनको आगे बढ़ा सकें थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रेम सुंदर मैसेज आपने किया है सभी को बात होगी तो चलिए मित्रों आज के बस इतना ही आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबनी की ओर से प्रियम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं है करते हैं आप बंदिलो सुनते रहो रहो आते